श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग भक्तों के साथ श्री राम कृष्ण देव सन अठारह श्री राम देव में इष्ट बुद्धि धृढ़ होने के उपरांत गोपाल की मां को किस प्रकार के दर्शन हुआ करते थे श्री रामकृष्ण देव में इष्ट बुद्धि दृढ़ होने के उपरांत उन्हें प्रायः गोपाल मूर्ति के दर्शन नहीं होते थे जब तक श्री रामकृष्ण देव को ही वे देखा करती थी एवं उस मूर्ति के भीतर से ही बाल गोपाल रूपी भगवान उनको सब कुछ सिखाया करते थे पहले पहल इससे उनके चित्र में बहुत ही अशांति होने लगी श्री राम कृष्ण देव के समीप जाकर रोती हुई वे बोली गोपाल यह तुमने मेरा क्या कर दिया मुझसे क्या अपराध हो गया मैं तुम्हें पहले की तरह गोपाल रूप से क्यों नहीं देख पाती हूँ यह सुनकर श्री राम देव ने कहा, उस रूप का सर्वदा दर्शन मिलने से कल -काल में में शरीर शरीर नहीं रह सकता, केवल 21 दिन तक विद्यमान रहकर सूखे पत्ते की तरह झड जाता है। वास्तव पहले दर्शन के बाद दो महीने पर्यंत गोपाल की माँ सर्वदा भावावेश में ही रहा करती थी रसोई बनाना नहाना धोना जब ध्यान इत्यादि सब कुछ मानव पहले के अभ्यास तथा आवश्यक होने के कारण ही आचरित होते रहते थे उनका शरीर पहले से अभ्यस्त होने के कारण अपने आप उन कार्यों को किसी तरह कर लिया करता था बस इतना ही था किंतु वे स्वयं सदा सर्वदा मानो किसी एक विपरीत भाव या नशे में मस्त रहा करती थी इस तरह शरीर का रहना कब तक संभव था दो महीने तक उसका बना रहना ही आश्चर्य था उसके बाद वह नशा कुछ हल्का हुआ किंतु पहले की तरह गोपाल के दर्शन न मिलने से और एक तरह की विपरीत व्याकुलता उपस्थित हुई वायु प्रधान धातु के कारण वायु के बढ़ जाने से उनकी छाती में एक प्रकार की भयानक यातना होने लगी इसलिए श्री रामकृष्ण देव से उन्होंने कहा वायु के बढ़ जाने से मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो कोई छाती में आदि चला रहा है तब उनको सांत्वना प्रदान करते हुए श्री राम कृष्ण देव बोले यह तुम्हारी हरी वायु है अरी इसके बिना किसके सहारे तुम जीवित जीवन व्यतीत करोगी इसका रहना अच्छा है जब अधिक कष्ट हो उस समय कुछ खा लिया करो इतना कहकर श्री राम देव ने उस दिन उनको नाना प्रकार के अच्छे पदार्थ भोजन कराए थे कर्कशते से हम स्त्री पुरुष अनेक व्यक्ति जिस तरह श्री राम कृष्ण देव के दर्शनार्थ आया करते थे उसी प्रकार बहुत से मारवाड़ी स्त्री पुरुष भी समय समय पर उनके दर्शनार्थ उपस्थित होते थे वे लोग गाड़ियों में दक्षिणेश्वर के बगीचे में पहुंचते थे फिर गंगा स्नान कर पुष्प चयन करते तथा शिव का पूजन करने के पश्चात पंचवटी में अड्डा जमाते थे तदनंतर उस वृक्ष के नीचे चूल्हा खोदकर दाल बाटी चूरमा इत्यादि बनाते और भगवान का भोग लगाकर पहले श्री राम कृष्ण देव को दे जाते थे तथा बाद में स्वयं भोजन करते थे उनमें से कुछ लोग श्री राम कृष्ण देव के लिए बादाम पिस्ता किशमिश छुहारा मिश्री अंगूर बेदाना अमरूद पान इत्यादि लाकर उनके सम्मुख रखकर उन्हें प्रणाम करते थे क्योंकि वे हम में से अनेक लोगों की तरह नहीं थे खाली हाँ साधु के आश्रम या देवस्थान में नहीं जाना चाहिए यह बात सभी को विदित थी। वे कुछ न कुछ न लेकर ही उपस्थित होते थे किंतु श्री राम कृष्ण देव उनमें से दो एक व्यक्तियों को छोड़ मारवाड़ियों द्वारा प्रदत्त वस्तुओं में से वे स्वयं कुछ भी ग्रहण नहीं करते थे वे कहते थे पान का एक बीड़ा देते समय भी वे मुकदमे में मेरी विजय हो मेरा रोग अच्छा हो जाए व्यापार में मुझे लाभ हो इत्यादि सोलह कामनाएं उनके साथ जोड़ दिया करते हैं श्री राम देव स्वयं तो उन वस्तुओं को खाते ही नहीं थे साथ ही भक्तों को भी खाने नहीं देते थे किंतु दाल बाटी इत्यादि बनी हुई वस्तु में देवता के भोग लगाने के पश्चात उन्हें जो दी जाती थीं उनको प्रसाद मानकर कभी कभी उनमें से थोड़ा सा विग्रहण कर लेते थे तथा हमें भी देते थे किंतु उन लोगों द्वारा प्रदत्त मेवा मिश्री आदि खाने के अधिकारी एकमात्र नरेंद्रनाथ नाथ स्वामी विवेकानंद जी ही थे श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे उसके नरेंद्र के पास ज्ञान रूपी तलवार ज्ञान से निकली हुई तलवार है इन वस्तुओं के खाने से उसको कोई दोष न लगेगा उसकी बुद्धि मलिन नहीं होगी इसलिए भक्तों में से जो कोई मिल जाता उसके हाथ उन वस्तुओं को वे नरेंद्रनाथ के घर भेज दिया करते थे जिस दिन कोई नहीं मिलता था उस दिन अपने भतीजे काली मंदिर के पुजारी रामलाल के द्वारा भेजा करते थे हमने रामलाल दादा से सुना है कि नित्य प्रति इस तरह उन वस्तुओं को ले जाने आदि में उन्हें कहीं कोई असुविधा न हो एक दिन दोपहर के भोजन के बाद उन्होंने उनसे पूछा क्यों रे तुझे कलकत्ते में कोई काम नहीं है रामलाल जी मुझे वहाँ काम ही क्या है पर आप यदि कहें तो मैं जा सकता हूँ